गीता तत्वचिंतन स परमो परमोमत 300 परम योगी कौन 20 का तीसवा और इकतीसवां ये दो श्लोक भक्ति योगी की सिद्धावस्था का वर्णन करते हैं इससे पूर्व ध्यान योगी की साधना और उसकी सिद्धावस्था का वर्णन हुआ था अब आगे के श्लोक में परम योगी का एक चित्र आँक रहे हैं कहते हैं आत्मौपम सर्वत्र समम यो अर्जुन सुखम वा यदिवा दुखम स योगी परमो मत अर्जुन जो अपने समान ही सर्वत्र बराबर देखता है चाहे सुख हो चाहे दुख वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है जैसे हमारी अपने अंगों के प्रति सम बुद्धि होती है वैसे ही यह परम योगी सबको समान भाव से देखता है मैं अपने शरीर के अंगों को छोटा बड़ा नहीं समझता जैसे मुझे सिर की पीड़ा दुखी बनाती है और उसके उपचार हेतु मैं तत्पर होता हूँ वैसे ही पैर की पीड़ा को भी दूर करने के लिए सतिष्ट होता हूँ मेरे मन में सिर के प्रति श्रेष्ठ बुद्धि या पैर के प्रति कनिष्ठ बुद्धि नहीं होती परमय योगी भी सबके प्रति ऐसा ही समान भाव रखता है उसे दूसरों का सुख दुख अपना सुख दुख मालूम पड़ता है यदि कांटा चुभने से मुझे वेदना होती है तो दूसरे को भी कांटे की चुभन पीड़ित करती है अतः जैसे मैं उससे बचने की चेष्टा करता हूँ वैसे ही दूसरे को भी उससे बचाने की कोशिश करनी चाहिए यह परम योगी का भाव होता है 301. सौ एक श्री के जीवन से दो उदाहरण श्री रामकृष्ण देव का जीवन इस श्लोक का प्रत्यक्ष निदर्शन है उनका मन कभी कभी व्यापक हो जाता था और दूसरों का दुख उन्हें अपना मालूम होता था एक बार हरी हरी धूप पर किसी को भूत पहनकर चलते देख उन्हें लगा कि कोई उनकी ही छाती को रोनते जा रहा है उन्हें असह्य पीड़ा का अनुभव हुआ और उनकी छाती लाल हो गई एक दूसरे समय उन्होंने देखा कि दो माझियों में लड़ाई हो रही है और एक ने दूसरे की पीठ पर तमाचा जड़ दिया उन्हें ऐसा लगा कि तमाचा उन्हें ही लगा है और वे पीड़ा से करा हुखे देखा गया कि उनकी पीठ पर उंगलियों के निशान हैं जैसे उन्हें को तमाचा मारा गया हो अब इससे बढ़कर दूसरे के दुख को अपना दुख मानने का उदाहरण और क्या हो सकता है 302 सौ गीता का क्रांतिकारी समाज दर्शन फिर दूसरी दृष्टि से देखें तो गीता का यह संदेश एक सर्वथा अभिनव और क्रांतिकारी समाज दर्शन हमारे सामने रखता है दुर्भाग्य यह है कि ऐसे ऊंचे दर्शन के रहते स्वार्थ की प्रबलता के कारण हम अध पतित हो गए हमने उसे केवल पोथी में बंद कर रखा और समाज के क्षेत्र में जाति संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभाव का दर्शन लागू करते हुए अपने घोर स्वार्थपरता का परिचय दिया आज भारत को इसी क्रांतिकारी समाज दर्शन की आवश्यकता है गीता की दृष्टि में समाधि में भेदभाव का अंत कर स्थित रहने वाला पुरुष योगी तो हो सकता है पर परम योगी वह है जो समाधि में डूबा हुआ बैठा नहीं है अपितु तो देश और काल में सर्वत्र व्यवहार करता हुआ सबके प्रति आत्मबुद्धि के कारण समान भाव रखता हुआ दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता हुआ उनके दुखों के मोचन में तथा उनमें अपने सुख के वितरण में निरंतर लगा रहता है